मैं आपको किसी इनकलाबी शख्सियत की दास्तान सुनाता हूँ जिनके पदचिन्हों पर, पर नक्शे कदम पर आप चल सकें। आज मैं आपको पटना के सात क्रांतिकारी छात्रों की कहानी बताऊंगा जो एक ही दिन एक ही गोलीकांड में शहीद हुए थे ये वाकया सन 1942 का है 1942 का 8 अगस्त सन 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया ग्वालियर टैंक मैदान का नया नाम है अगस्त क्रांति मैदान इसके बाद महात्मा गांधी ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया जिसे डू और डाई पीच कहते हैं करो या मरो महात्मा गांधी के इस भाषण के बाद पूरे हिंदुस्तान में क्विट इंडिया मूवमेंट फैल गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने उन दिनों काफी बीमार थे और पटना के सदाकत आश्रम में रहा करते थे। सदाकत आश्रम बिहार कांग्रेस का मुख्यालय है, है, अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए बीमार राजेंद्र बाबू को भी गिरफ्तार कर लिया बीमार राजेंद्र बाबू की गिरफ्तारी के बाद पूरे पटना में आक्रोश की लहर दौड़ गई ग्यारह अगस्त सन उन्नीस को छात्रों का एक विशाल जुलूस पटना सचिवालय की ओर सेक्रेटेट की ओर बढ़ने लगा इसमें लगभग 6000 छात्र थे जो पटना के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते थे इन छात्रों का एक ही मकसद था कि पटना सचिवालय के गुंबद पर कांग्रेस का तिरंगा फहराना उन दिनों हिंदुस्तान गुलाम था और पटना सचिवालय के ऊपर अंग्रेजों का झंडा फहराया जाता था जिसे यूनियन जैक कहते हैं पटना में उस समय एक अंग्रेज कलेक्टर की तैनाती थी जिसका नाम था डब्ल्यू आर्चर डब्ल्यू आर्चर इस बात पर आमदा था कि वो किसी भी हालत में छात्रों को सचिवालय पर तिरंगा फहराने नहीं देगा इसके लिए डब्लू आर्चर पुलिस की कई टुकड़ियों के साथ पटना सचिवालय के आगे खुद मुस्तैदी से खड़ा था 11 अगस्त को किसी तरह छात्रों के जुलूस को सचिवालय के पास पहुँचने से रोका गया लेकिन दो बसते बसते छात्रों का यह जुलूस सचिवालय के बिल्कुल करीब पहुंच गया इसके बाद आर्चर बौखला गया उसने पुलिस वालों को छात्रों पर गोलियां चलाने के आदेश दिए पुलिस की एक दो टुकड़ी ने आर्चर के आदेश को मानने से इनकार कर दिया पुलिस की तीसरी टुकड़ी ने गोलियां चलानी शुरू की गोलियां उस छात्र को निशाना बनाकर चलाई गई जिसके हाथ में तिरंगा था जब उस छात्र को गोली लगी तो एक दूसरे छात्र ने तिरंगा थाम लिया फिर दूसरे छात्र को गोली मारी गई तो एक तीसरे छात्र ने तिरंगा थाम लिया इस तरह देखते देखते सात छात्र शहीद हो गए इन शहीदों के नाम हैं उमाकांत प्रसाद सिन्हा रामानंद सिंह सतीश प्रसाद झा जगतपति कुमार देवीपद चौधरी राजंद्र सिंह और राम इन सात छात्रों में तीन छात्र नौवी कक्षा में पढ़ते थे तीन छात्र दसवीं कक्षा के विद्यार्थी थे और सातवां छात्र कॉलेज में पढ़ता था। इसमें शहीद जगतपति कुमार के पिता खुद गया जिले के कलेक्टर हुआ करते थे एक छात्र की हाल हाल में शादी हुई थी और इन सब की उम्र सोलह सत्रह के आसपास थी एक आठवा छात्र जिसका नाम रामकृष्ण सिन्हा था वो अंग्रेजों की आंख में धूल झोंक माली के वेश में सचिवालय में घुस गया और उसने गुम्बद पर तिरंगा झंडा फहरा दिया पुलिस ने सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया लेकिन जब उन्हें पकड़कर पुलिस ले जा रही थी तो उग्र भीड़ ने पुलिस पार्टी पर हमला करके रामकृष्ण सिन्हा को छुड़ा लिया सात छात्रों की शहादत के बाद पटना में हालात काबू से बाहर चले गए पटना में क्रांति की स्थितियां पैदा हो गई पटना का कदम मोहल्ला क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया अंग्रेज इतना घबरा गए कि उन्होंने कदम मोहल्ले पर हवाई जहाज से बमबारी करने का फैसला किया लेकिन एक सीनियर पदाधिकारी ने जब इस्तीफा की धमकी दी तब इस फैसले को रोक दिया गया भारत के वायस लॉर्ड लिनलिथगो ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को टेलीग्राम भेज देश में बिगड़ते हुए हालात पर चिंता व्यक्त की पंद्रह अगस्त सन सैतालीस को जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उसी दिन बिहार के गवर्नर जयराम दास दौलतराम ने पटना सचिवालय के आगे शहीद स्मारक की आधारशिला रखी बिहार सरकार ने तय किया कि इन सातों शहीदों की शानदार मूर्तियां सचिवालय के आगे लगाई जाएंगी बिहार के मुख्यमंत्री उस समय थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा डॉक्टर सिन्हा ने मद्रास से एक महान मूर्तिकार को पटना बुलवाया इस मूर्तिकार का नाम था देवी प्रसाद राय चौधरी देवी प्रसाद राय चौधरी ने कई साल तक इन मूर्तियां बनाने पर अथक परिश्रम किया ये मूर्तियां कांसे से बनाई गई यानी ब्रॉन्ज की मूर्तियां थीं। इन्हें इटली में बनाया गया और इटली में बनाने के बाद इन्हें पटना लाकर लगा दिया गया 24 अक्टूबर सन उन्नीस को 1956 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस शहीद स्मारक का अनावरण किया राजेंद्र बाबू की गिरफ्तारी के बाद ही पटना के छात्र भारत गए थे आज ये शहीद स्मारक पटना के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है पटना आया कोई भी व्यक्ति इस शहीद स्मारक के दर्शन के बिना नहीं लौटता मेरा भी जब कोई संबंधी या कोई मित्र पटना आता है तो मैं उसे ये शहीद स्मारक दिखाना नहीं भूलता तो साथियों पटना के इन सात शहीदों को हमारा क्रांतिकारी सलाम अगले शुक्रवार को फिर किसी क्रांतिकारी की दास्तान के साथ में हाजिर हूँ तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए नमस्कार से क्रांतिकारियों के वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान